प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला व्रत एवं पर्व जिज्ञासा महाशिवरात्रि पर्व कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही क्यों मनाया जाता है इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है समाधान वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं परंतु फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी महाशिवरात्रि कहलाती है शिवरात्रि कृष्ण पक्ष में ही क्यों आती है इसके पीछे भी एक रहस्य है वैसे तो चंद्रमा के बहुत से स्वरूप हैं परंतु मुख्य रूप से दो स्वरूप अनुभव में आते हैं अमावस्या और पूर्णिमा पूर्णिमा में पूर्ण अभ्युदय है अर्थात चंद्रमा षोडश कलायुक्त है और अमावस्या है मोक्ष निश्रेयस मनुष्य जीवन के दो ही लक्ष्य हैं अभ्युदय और निश्रेयस य तो अभ्युदयनश्रेयस सिद्धि ही सधर्म वैसे सिग्दर्शन शास्त्र में दो ही प्रकार के साधन बताए गए हैं पहला अभ्युदय का और दूसरा निश्रेयस का चंद्रमा की षड़श कलाओं में से पंद्रह कलाएँ घटने बढ़ने वाली है उन पंद्रह कलाओं में भी चौदह ऐसी हैं जो घटती बढ़ती दिखाई देती हैं परंतु एक कला अव्यक्त रहती है इसलिए अमावस्या की तरह प्रतिदिन को भी चंद्र दर्शन नहीं होता है द्वितीय को होता है उस दिन चंद्रमा तीन कलाओं वाला होता है तभी तो पूर्णिमा को चंद्रमा षोडश कलाओं वाला होगा न दिखने वाली दो कलाएं कौन सी है एक स्वरूपभूत भूत नित्य नित्य कला है और दूसरी जीवन कला कृष्ण पक्ष में कलाएं छीड़ होती रहती हैं चतुर्दशी शिवरात्रि तक जीव भाव के साथ कला रूपी जितनी उपाधियाँ थीं वे समाप्त होती जाती हैं कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में केवल जीव भाव विद्यमान रहता है उसी का नित्य कला शिव में समर्पण होता है यही है उमा का विवाह यह एक रहस्य है महाशिवरात्रि के दिन ही उमा भगवती ने महादेव को अपने जीवन का समर्पण किया था अतः महाशिवरात्रि अपने जीव भाव के समर्पण का दिन है इस समर्पण भाव की प्राप्ति के लिए पहले उमा के समान तपस्या करनी पड़ती है यह महाशिवरात्रि हमारे आध्यात्मिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिवस है इस दिन इस प्रकार का एक विशेष योग आता है जिसमें हमारे द्वारा की जाने वाली चिंतन भजन और पूजन सारी क्रियाएं अत्यंत बलशाली होकर एक दिव्य लक्ष्य की ओर हमारे जीवन को ले जाती है यही महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है यह हमको मोक्ष की ओर अग्रसर होने के लिए बड़ा प्रेरणादायक पर्व है पुराणों में आप पढ़ते सुनते हैं कि जाने अनजाने में भी किसी ने किसी विशेष मुहूर्त में कोई कार्य किया तो वह बहुत बड़ा फल देने वाला हो जाता है शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि महात्म कथा में ऐसा सुना जाता है कि अनजाने में ही एक भील से रात्रि के चार प्रहर का पूजन हो गया उसके समक्ष भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उसे वरदान दिया इसी प्रकार एक कथा और भी आती है कि एक ब्राह्मण बालक अपने पिता के डांटने पर घर से भागकर एक जंगल के शिव मंदिर में चला गया देवयोग से उसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व था गांव के लोगों ने उस मंदिर में आकर चार प्रहर के चार पूजन किए दिन भर के भूखे प्यासे बालक ने रात भर जाकर पूजन देखा उसकी दृष्टि तो रात भर भगवान के नैवेद्य पर ही लगी रही कि कब खाने को मिले चारों प्रहर का पूजन समाप्त होने के बाद लोग थोड़ा विश्राम करने लगे उस बालक ने धीरे से मंदिर में प्रवेश किया वहां प्रकाश कम था उसने अपने वस्त्र को जलाकर प्रकाश बढ़ा ली दिया जिसे नैवेद्य के भोज्य पदार्थ दिखाई पड़ने लगे वह प्रसन्न होकर उन्हें लेकर भागा अंधेरे के कारण किसी सोए हुए व्यक्ति पर उसका पैर पड़ गया और वह जोर से चिल्ला उठा चोर चोर लोगों ने उठकर उसे भागते हुए बालक को पकड़ा और इतना पीटा कि वह वहीं हरि ओम तस्त हो गया उसकी मृत्यु हो गई उसे लेने यमदूत पहुँचे इतने में ही शिवदूत भी आ गए और उन दूतों में परस्पर विवाद होने लगा यमदूत बोले इसने माता पिता को धोखा दिया है अनेकों पाप किए हैं इसके जीवन में कोई पुण्य नहीं है इसलिए इसे नरक में ही जाना चाहिए शिवदूत बोले तुम लोग नहीं जानते इसने महाशिवरात्रि के दिन उपवास किया है 24 घंटे के व्रत का पालन किया है चारों प्रहर का पूजन देखा है और रात्रि में अपना वस्त्र जलाकर महादेव की आरती की है इसके इतने पुण्य हैं अतः यह शिव जाएगा कहने का तात्पर्य यह है कि वह ईश्वर आराधना के लिए महापर्व है शिव की कृपा शक्ति के माध्यम से महाशिवरात्रि का एक ऐसा काल वश्व में आता है जिसमें बोया हुआ पुण्य का बीज बहुत शक्तिशाली होता है अतः इस काल में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है महाशिवरात्रि के अवसर पर रात्रि में जागरण करना चाहिए मंत्र जब और शिव पूजन में तल्लीन रहना चाहिए विवाह शादी में तुम लोग रात भर जाग सकते हो परंतु महाशिवरात्रि की रात में तुमको निद्रा आ जाती है तो इसे दुर्भाग्य ही समझना चाहिए अतः इस महाअवसर का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए